श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 45 अधर के मकान पर चौदह जुलाई अठारह श्री राम कृष्ण कलकत्ते के बेनेटोला में अधर के मकान पर पधारे हैं आषाढ़ शुक्ला दशमी चौदह जुलाई अट्ठारह शनिवार अधर श्री राम कृष्ण को राज नारायण का चंडी संगीत सुनाएंगे राखाल मास्टर आदि साथ हैं मंदिर के बरामदे में गाना हो रहा है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 मैं जय दुर्गा जय दुर्गा श्री दुर्गा कहकर रवाना होने के लिए बैठा हूँ श्री राम कृष्ण थोड़ा सुनकर भावाविष्ट हो खड़े हो गए और मंडली के साथ सम्मिलित होकर गाने लगे श्री राम कृष्ण पद जोड़ रहे हैं ओ माँ रखो माँ पद जोड़ते जोड़ते एकदम समाधिस्थ बाह्य ज्ञान शून्य निष्पन्द होकर खड़े हैं गायक फिर गा रहे हैं भावार्थ यह किसकी कामनी रणांगण को आलोकित कर रही है मानो इसकी देह कांति के सामने जलधर बादल हार मानता है और दंत पंक्ति मानो बिजली की चमक है श्री राम कृष्ण फिर समाधिस्थ हुए गाना समाप्त होने पर श्री राम कृष्ण अधर के बैठक खाने में बैठक घर में जाकर भक्तों के साथ बैठ गए ईश्वरीय चर्चा हो रही है इस प्रकार भी वार्तालाप हो रहा है कि कोई कोई भक्त मानो अंत फल्गु नदी है ऊपर भाव का कोई प्रकाश नहीं